आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन ब्रह्म कुमारी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम खास लोगों को बुलाते हैं और आपकी मुलाकात उनसे कराते हैं तो आज के इस विशेष शो को सजाने के लिए हमारे साथ कुलभूषण बैराठी जी है जो जयपुर से पधारे हुए हैं आप सभी से मिलेंगे आप उनकी आवाज़ से रूबरू होंगे और उनकी कुछ कुछ खास बातें आप उनसे सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से कुलभूषण बैराठी जी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में ओम शांति नमस्कार सभी का हार्दिक अभिनंदन जी मैं जानना चाहूँगा क्योंकि मेरी और आपकी इस शो के माध्यम से पहली मुलाकात है और हमारे सभी जो सुनने वाले हैं उन सभी का भी आपसे आपके आवाज़ से रूबरू होंगे फर्स्ट टाइम तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में खुद ही बताएं मैं कुलभूषण बैराठी हूँ मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ पूर्व में मैं पंजाब नेशनल बैंक में प्रबंधक के रूप में कार्यरत था मैं परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज और भारतीय संस्कृति योग विधा से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने अपने इस पद से त्यागपत्र दिया और पूर्णकालिक सेवा के लिए अर्थात योग को ही अपना जीवन बना लिया है अब मैं जहाँ भी मुझे अवसर मिलता है मैं योग की अपनी सेवाएं देने के लिए जाता हूँ अपनी सेवाएं निःशुल्क सेवाएं प्रदान करता हूँ मानद सेवाएं प्रदान करता हूँ राजस्थान प्रांत के एक एक जिले में एक एक तहसील में गया हूँ और न ही राज राजस्था, केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के जैसे मुरादाबाद अमरोहा अजरोला गजरोला आदि अनेकों अनेक क्षेत्रों में जाकर हमने योग का शिविर लगाया योग के प्रति लोगों को जागरूक किया और योग क्या है योग विधा से हम किस प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं मानसिक तनाव से मुक्त हो सकते हैं अपने नैतिक स्तर को अपने आध्यात्मिक स्तर को बढ़ा सकते हैं इस विषय पर लोगों तक जानकारी देने का प्रयास किया लोगों को योग के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपको जो है योग के प्रति जो आपका आकर्षण था वो आपके नौकरी छोड़ना या रिटायरमेंट लेने की जो बात है आपने तुरंत आपका जो आकर्षण है योग के प्रति वो पता चलता है उसी बात से तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि योग से जो आपका समर्पण भाव है वो किस वजह से आया क्या चीज़ था क्या ऐसा हुआ जो आप ये सब काम कर पाए देखिए योग जीवन जीने की कला है योग एक चिकित्सा पद्धति है यद्यपि मैं बाल्यावस्था से ही योग से जुड़ा हुआ था लेकिन युवावस्था में वो मैं ज्यादा योग पर योग विषय पर कार्य नहीं कर पाया नहीं लेकिन जब मेरी आयु लगभग तीस वर्ष की थी उस समय मेरी धर्मपत्नी का को कोई मानसिक विकार हुआ और अनेकों अनेक, अनेक चिकित्सकों को दिखाने के बावजूद भी जब कोई रिजल्ट नहीं निकला तो हमने योग को अपनाया और योग का परिणाम जब हमने देखा केवल सात दिन योगासन करने से प्राणायामों का अभ्यास करने से और ध्यान लगाने से जो मानसिक अवसाद था उससे मेरी धर्मपत्नी श्रीमती किरण बैराठी को मुक्ति मिली वो पूर्ण आरोग्य को प्राप्त किया उसने और आज भी वो स्वस्थ है ये मेरे लिए खुशी की बात है <laughs> और योग एक तरह से जादू है यदि पूर्ण श्रद्धा के साथ पूरी निष्ठा के साथ समर्पण भाव के साथ किया जाए और पूरी तन्मयता के साथ किया जाए तो योग से बड़ी कोई भारत कोई अन्य चिकित्सा पद्धति हो ही नहीं सकती क्या बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया योग का जो आकर्षण है वो आपने प्रैक्टिकल देखा सात दिन में जो उसका रिजल्ट आपको सामने दिखाई दिया प्रत्यक्ष प्रत्यक्षता को प्रमाण की जरूरत नहीं बिल्कुल वैसे ही आपके साथ हुआ और आपने पूरी तरह से उसको समझ लिया और फिर इसके साथ आप आगे जुड़े तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आप अपने बारे में बताएं लेकिन अपने माता पिता के बारे में कुछ बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ मेरा जन्म राजस्थान के सीकर जिले में एक श्रीमाधोपुर कस्बा है जी जी जी वहाँ हुआ मेरा जन्म एक मध्यम परिवार में हुआ पिताजी मेरे राजस्थान सरकार में सेवा में थे जिला लेखा अधिकारी थे और मैंने अपना शिक्षा जो है राजस्थान के श्रीगंगानगर से लिए मेरा जो मैंने अपना जीवन जीवन बचपन की शुरुआत किशोरावस्था की शुरुआत युवावस्था का समय अधिकांश समय जो है मेरा श्रीगंगानगर जिले में ही बीता है अच्छा उसके अच्छा बाद मैं अब 1994 सौ से मैं जयपुर में निवास कर रहा हूँ और मैंने लगभग 23 वर्ष तक पंजाब नेशनल बैंक में कार्य किया है योग की विगत 22 वर्षों से सन उन्नीस से मैं प्राकृतिक चिकित्सालय बापूनगर जयपुर में योग की सेवाएं अपनी प्रदान कर रहा हूं हुँ, हुँ, हुँ. और अब तक लगभग 1100 से ज़्यादा योग के शिविर एक दिवसीय तीन दिवसीय पांच दिवसीय सात दिवसीय शिविर में राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश अन्य अनेकों क्षेत्रों में मैं लगा चुका हूं क्या बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे जीवन में काफ़ी चीजें आती है हमारे पास तो कभी हमारी आँखें नमी हो जाती हैं तो ऐसा कौन सा समय था जहाँ पर आपको ऐसा फील हुआ देखिए आँखें आंखों में अश्रू आना दो प्रकार से होता जी जी है एक तो दुख की गड़, दुख की घड़ी में और, और एक खुशी की खुशी की घड़ी में <laughs> तो दुख की घड़ी में तो जब मैंने अपने पिताजी को सन उन्नीस में तेईस अप्रैल उन्नीस में उनका एकदम अचानक हर्ट फैल हो गया था उनका मैं बहुत बाल्यावस्था में था उस समय उनका निधन हुआ तो एक तो वो तो दुख की घड़ी थी उस वो अश्रु थे जी और खुशी के आंसू जब आज मैं योग के क्षेत्र में कार्य करता हूँ और हमारे किसी साधक को किसी रोगी को जब लाभ मिलता है वो कहता है कि अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हो तो गया उस समय जो गौरव महसूस होता जी, जी, है उस समय जो आंसू आते हैं वो खुशी के आंसू आते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया और जैसे कि कार्य क्षेत्र में आप तेईस साल तक बैंक में काम किया है तो बैंकिंग क्षेत्र में जिस तरह से आपने काम किया उसमें कैसा आपका व्यवहार रहा और कैसा आप फील करते थे देखिए मेरे लिए ये भी एक गर्व की बात है कि मैंने पंजाब नेशनल बैंक में कार्य किया जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी जो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनैनी रहे आज़ादी से पूर्व जो यदि कोई भारतीय बैंक रहा तो वो पंजाब नेशनल बैंक है वहाँ के मेरे सभी साथियों ने मुझे बहुत स्नेह दिया बहुत प्यार दिया बहुत प्रेम दिया और वो आज भी मुझे देते हैं <laughs> और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं शायद योग के क्षेत्र में कार्य करने में सफल हो रहा हूँ <laughs> बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि व्यक्ति के जीवन में काफ़ी चीज़ें आती हैं अकेलापन भी कभी कभी आ जाता है या तनाव आता है तो उस समय किस तरह के संगीत या गीत सुनना पसंद करते हैं गीत और संगीत में मैं <laughs> <laughs> ये बड़ा एक अच्छा प्रश्न किया देखिए संगीत जो है चाहे कोई योग करने वाला व्यक्ति हो चाहे कोई साधक हो जी जी बाल्यावस्था हो युवावस्था हो या वृद्धावस्था हो संगीत तो अपनी तरफ मोही लेती अपने आकरसित आकरसित है अपने आप को आकर्षित करती है संगीत तो संगीत से कानों में मधु घुल जाता है तो मैं रफी साहब को लता जी को बहुत पसंद करता हूं और आज भी किसी उनके गीत जब क्योंकि वो तर्क संगत गीत रहे तार्किक गीत उन गीतों तो में सार था अश्लीलता नहीं थी डबल मीनिंग वाले गीत नहीं, गीत नहीं थे उन्होंने जो गीत गाए हैं वो गीत आप अभी भी किसी भी स्थिति में सुनेंगे तो वो आपको अच्छा लगता है अच्छा सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है उसको गुनगुनाइए थोड़ा सा किसी का गाया हुआ लेकिन आपको गुनगुना सकता तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है प्यारी प्यारी है ओ मो आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर विशेष मुलाकात जी हाँ और बात कर रहे हैं हम लोग कुलभूषण बैराटी जी से बहुत ही अच्छी बातें उनसे हो रही हैं बहुत ही सुंदर गीत जो है आप सभी को उन्होंने सुनाया है तो मैं कहूँगा कि ये गीत आपको क्यों अच्छा लगता है क्या है इसमें देखिए हम भारतीयों की परम्परा है कि हम अपने गुरु से अपने माँ बाप से और भगवान से हमेशा ही प्यार करते हैं उनके प्रति हदा हमेशा हमेशा श्रद्धावान रहते हैं इसलिए गीत तो अच्छा लगेगा ही <laughs> जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया और जैसे सोशल वर्क या आप तो जुड़े हुए हैं योग से तो सामान्य रूप से आप सामाजिक सेवा करते ही हैं फिर भी योग छोड़ के किस तरह की सामाजिक सेवाओं में आप योगदान देते हैं देखिए मैं जिस संस्था के लिए काम करता हूँ उस संस्था का नाम है परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा संचालित पतंजलि योग पीठ पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान तो भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग पीठ केवल योग सिखाने का ही कार्य नहीं करते हैं जहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई आपदा आती है तो हम पूरे राजस्थान में लगभग एक लाख कार्यकर्ता हैं। भगवान ना करे किसी प्रकार की कोई आपदा आए जी तो हम लोग वहां हमेशा अपनी सेवाओं के लिए तत्पर रहते हैं हम रक्तदान के माध्यम से नेत्रदान के माध्यम से यहाँ तक कि हमने हमारे एक बहुत बड़े कार्यकर्ता हुए हैं मैं यहाँ से उनका नाम तो नहीं लेना चाहूंगा उनका देहावसन भी हो चुका है तो देह दान भी करवाई हम लोगों ने तो जो कि जहां तक मैं समझता हूँ जितनी समझ रखता हूँ नेत्रदान करवाना देह दान करवाना और रक्तदान करवाना ये सत्य है कि एक न एक व्यक्ति के कि किसी का जीवन दान भी मिलता है जो व्यक्ति देख नहीं सकता उसे एक नई रोशनी भी प्राप्त होती है देह दान से बड़ी गलतफहमी फहमी है ये लोगों को मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि यदि आपकी देह से और हमारी मानव जाति कुछ नया आविष्कार कर सके नई खोज कर सके किसी नए रोग का किसी बीमारी का निवारण या उसकी खोज कर सके कि इस रोग को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है तो यदि हम देह दान करते हैं तो इससे बड़ा दान कोई नहीं है क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक बहुत बड़ा दान महादान साबित होने वाला है तो हमें नेत्रदान पर रक्तदान पर और देहदान पर विशेष ध्यान देना चाहिए हम सभी सामाजिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सामाजिक संगठनों को बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बैराटी जी मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त अगर सुन रहे कार्यक्रम को और आपको काफ़ी चीज़ें जो है हम सुन चुके हैं लेकिन एक नई बात जो बैराटी जी बता रहे हैं उसमें ये है कि दे दान ये चीज़ें जो है हमें कभी कभी हॉस्पिटल में कोई एक हॉस्पिटल में हमको बोर्ड दिखाई देता है कि आप दे कर सकते हो या किसी ने दान किया हो तो वो बोर्ड लगा होता है तो ये सब चीज़ें हमको लगता है कि कोई मतलब नहीं बनता है ऐसा आप फील करते होंगे लेकिन ये बहुत बड़ा मायने रखता है कि आपका किसी भी तरह से मरने के बाद वो देह तो काम आने वाला नहीं लेकिन अगर किसी के भी काम अगर मरने के बाद भी आप आते हैं तो ये सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है जीते जी भी आप पुण्य कमाएंगे और मरने के बाद भी पुण्य जमा करके जाएंगे ऐसा कोई भी कर्म नहीं है कि मरने के बाद आप कर पाएंगे सिर्फ यही हो सकता है कि आप जीते जी अपने देह को अगर दान दे देते हैं तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम आपका मरने के बाद भी जमा होता है आपके जीवन में सुखद अनुभूति आने वाले समय में हो सकता है तो ये अच्छी बात है मुझे भी अच्छा लग रहा है कि इस तरह की बातें होनी चाहिए और इसके लिए जागरूकता भी फैलानी चाहिए तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब ब्रेक का टाइम हो गया मैं चाहूँगा कि हमारे बहराटी जी आपको जो अभी जो गाना गाया उसके अलावा कौन सा गीत जो आप पसंद करते हैं उसके बारे में बताइए स्वामी रामदेव जी महाराज का ये गीत गा देता हूँ जी जी जी तुम करो प्रभु से प्यारे अमृत बरसेगा तुम करो प्रभु से प्यारे अमृत बरसेगा दया धर्म से प्रीति कर लो दया धर्म से प्रीति कर लो सागर से पार उतर लो तिर जाए बेड़ा पारे अमृत बरसेगा सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुना चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं विशेष मुलाकात और हमारे साथ कुलभूषण बैराठी जी है जो काफी समय से जो है योग सेवा में उपस्थित है और इसके साथ जो सोशल वर्क वो करते हैं उसके बारे में भी उन्होंने बताया है और मैं अभी जानना चाहूंगा आपसे की इन फ्यूचर आने वाले समय में किस तरह की सेवाएं आप और बढ़ाने वाले हैं या किस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं उसके बारे में बताएँ मैं योग के क्षेत्र में सर्वप्रथम तो माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद दूंगा और इसके लिए जो बहुत बड़ा प्रयास जो लंबे समय से प्रयास कर रहे थे परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करूँगा जिनके प्रयासों से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना प्रारंभ हुआ है अभी हमने हाल ही इक्कीस जून को दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया और ये मेरा सौभाग्य रहा कि 21 जून को जो अंतर राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जयपुर एसएमएस स्टेडियम में मनाया गया उसका संचालन उसका मार्गदर्शन करने का अवसर सरकार ने मुझे दिया इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और चिकित्सा मंत्री श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का भी आभार व्यक्त करूँगा वहाँ पैंतालीस लोगों ने एक साथ योग किया नहीं, नहीं। और हमारे पूरे राजस्थान राज्य में लगभग 50 से 60 लाख लोगों ने योग किया सभी संगठनों में सभी संगठनों के प्रयास से उसमें अहम भूमिका पतंजलि योग पीठ की और ब्रह्म कुमारी की गायत्री परिवार की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आर्ट ऑफ लिविंग की हम सभी संगठनों ने मिलकर कार्य किया है और मैं भविष्य में भी सभी संगठनों से ये अपेक्षा भी करता हूं कि हम सब मिलकर ये कार्य करेंगे हम चाहे कोई सा भी संगठन हो हम सब लोगों की मंजिल अंत एक ही है आ, तो हमें सबको यदि मिलकर सब लोग मिलकर काम करेंगे तो उसका परिणाम बहुत बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला है आज पूरा विश्व पुनः एक बार भारत की ओर योग के क्षेत्र में देख रहा है कि हमें कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा तो वो भारत से ही मिलेगा जी, जी। तो मैं आपके इस एफ एम रेडियो के माध्यम रेडियो के माध्यम से सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि आइए हम सब मिलकर योग के क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य कर दे कर दिखाएं जिससे कि मानव हित में मानव कल्याण में ऐसा कार्य हो सके और एक बहुत बड़ी सेवा जो हम देना चाहते हैं जिससे हम हमारे से अपेक्षा कर रहे हैं जो लोग बाग उस उपेक्षा पर हम तभी खड़े उतर सकते हैं जबकि हम सब मिलकर इस काम को करेंगे सही बात बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि योग को हम और आगे बढ़ा सकते हैं और जिस तरह से एक पहल एक जागृति आई है लोगों में और धीरे धीरे इसको अगर हम लोग इसके द्वारा हम अपने भारत देश को भी एक नई पहचान दे सकते हैं और पहचान तो हमारी भारत देश की है ही है आध्यात्मिकता से लेकिन फिर भी जब तक हम उन चीज़ों को नहीं समझे तो वो भी एक बहुत बड़ा लो पॉइंट हो सकता है लेकिन एक मौका आया है जागरूकता भी फैल चुकी है तो मैं चाहूँगा रेडियो के माध्यम से भी आप इस कार्यक्रम को अगर सुन रहे हैं तो आप अपने शहर में अपने गांव में जो है योग का प्रोग्राम हमेशा करते रहिए रोज़ से ही हफ्ते में एक बार या पंद्रह दिन में एक बार कंटिन्यू आप करते रहेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपको एक आइडिया आ जाएगा और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से जो भी जैसी भी आपकी जो सेहत में जो भी इजाफा होगा उसके लिए जो है बहुत ही अच्छा कारगर सिद्ध हो सकता है नहीं तो अगर हम नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है उसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं उसे बताने की ज़रूरत नहीं नहीं तो डॉक्टर के पास जो है आप ही के पैसे जाएंगे आपको फीस देना पड़ेगा आप लाइन में, में खड़े होकर इंतज़ार में खड़े होकर अपने ही पैसे देने हैं और उसमें भी इंतज़ार करना है बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और आजकल तो आप देखते हैं कि चिकित्सा क्षेत्र में जो भी व्यक्ति अगर एक बार बीमार हो जाता है तो हजार डेढ़ हजार रूपए आराम से निकल जाता है आपका और भी नहीं हजार डेढ़ हजार की कोई सीमा नहीं <laughs> है नहीं। और समय इतना बर्बाद होता है तो योग का क्षेत्र में आ जाइए आपका वेलकम है स्वागत है और आपको योग तो बिना पैसे के सीखने को मिल रहा है और क्या अभी जगह बिना पैसे मिलता है तो इसका इतना अच्छा लाभ आप ले सकते है सिर्फ बशर्त यही है की आपको अपना समय जरूर देना है आधा घंटा सवे या आधा घंटा आप शाम को भी बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं कहने की बात नहीं लेकिन प्रैक्टिकली जब आप करेंगे और एक 10-15 दिन के बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो अपने आप आपको चलाएगा एक, एक बार, बार शुरू तो शुरू तो की कीजिए <laughs> एक बार जो है आप चलना शुरू कीजिए अपने आप मंजिल मिल जाएगी आपको बहुत ही अच्छी बातें बैराठी जी से हो रहा है मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग अपना दिनचिर बनाते हैं कई लोग हमारे यहाँ चार बजे हम लोग उठ जाते हैं फिर मेडिटेशन करते हैं बाकी सारी चीजें चलती हैं। आपका दिनचर्या कैसा है देखिए जिस प्रकार आप लोग प्रातः अमृत बेला का आनंद लेते हैं ठीक उसी प्रकार हम लोग भी के समय में आप और हमारा कुछ अलग नहीं है नहीं है, है हाँ। मैं प्रारंभ से ही ये निवेदन करना चाह रहा हूँ हम सब लोग एक ही एक ही है। है। तो जो जो आनंद अमृत बेला में है जो आनंद आप मुरली सुनने में लेते हैं वही आनंद प्राणायामों का अभ्यास करते रह सकते हैं और जैसे कि ट्रेवलिंग आपका काफी होता है आना जाना या पूरे राजस्थान में आपका भ्रमण होता है तो आप अपने आप को कैसे करते हैं, क्या करते हैं देखिए मैं लगभग छप्पन वर्ष का हूँ इस समय जी। और मुझे अभी तक तो यात्रा से कोई समस्या नहीं आती क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है कि यदि मैं स्वयं जब तक नहीं करूंगा आसनों का अभ्यास प्राणायामों का अभ्यास ध्यान नहीं लगाऊंगा तब तक मैं स्वयं भी स्वस्थ नहीं रह सकता तो मुझे इन योग की शरण में जाने से एक नई ऊर्जा की प्राप्ति होती है मेरा मन हमेशा प्रफुल्लित रहता है मैं उमंग से भरा रहता हूं ऐसा लगता है रोज एक नया जीवन मिल रहा है नई ऊर्जा की प्राप्ति होती है इसलिए आप योग और प्राणायाम की शरण में जाइए ध्यान की शरण में रहिए तो आपको किसी प्रकार की कोई शारीरिक मानसिक तो परेशानी आएगी, आएगी नहीं थकावट भी महसूस नहीं होगी हमेशा ऊर्जावान बने रहेंगे आप चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और वक्त हो गया है गुड बाय कैमेर का मैं जाते जाते आपसे यही कहूंगा कि आपको राजस्थान और गुजरात के काफ़ी लोग आपको अभी सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक संदेश जरूर दे एक जो लाइन आपको मोटिवेट करता है एक जो शब्द आपको मोटिवेट करता है उसके बारे में देखिए मैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा यदि किसी से मोटिवेटेड या प्रभावित हूँ तो वो है परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज मैं उनको प्रणाम करता हूँ और एक ही बात कहूँगा कि करें योग रहे निरोग जी <laughs> आप यदि योग करेंगे तो हमेशा हमेशा निरोग रहेंगे यही मेरी आपसे मंगल कामना और यही शुभकामनाएं इन्हीं शब्दों के साथ एफएम रेडियो मधुबन को भी साधुवाद देता हूँ उनको धन्यवाद देता हूँ आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को भी राम देता हूँ ओम शांत ओम शांत बहुत बहुत धन्यवाद मैराठी जी बहुत ही अच्छी बात आपने योग के बारे में बताया अपने बारे में बताया और लोगों को प्रेरित किया कि योग से क्या क्या फायदे होते हैं जीता जागता एग्जाम्पल आप खुद हो तो आपके द्वारा भी लोगों को प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से हम अपना योगी जीवन बनाएं और आगे बढ़ें दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे लेकिन तब तक आप भी योग का अभ्यास करते रहिए मस्त रहिए खुश रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए मुझे और बैराठी जी को इजाज़त आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्क रहो